नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग मशीन कि इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग मशीन में बड़े पैमाने पे धागली करना कितना आसान है, बड़े पैमाने पे यानी कि एक दो दूसरे दस दूसरे में धागली करना करीब करीब ना होती है, लेकिन यदि कोई CIL लेवल का हस्ती हो या सोनिया गांधी लेवल के हस्ती ह और यदि EVM की जो फैक्ट्री है बेंगलुरु और हैदराबाद दो जगहों पे EVM बनते हैं हैदराबाद में और बेंगलुरु उस फैक्ट्री का जो इन्चार्ज है उसके गोडांबा जो इन्चार्ज है वहाँ के तो 10-15 में ही लोग होए वो यदि साठ कार्ड बना लेते हैं तो आसानी से एक दो लाख EVM में धामी हो सकती है कि कैंडि� मतलब सारे कैंडिडेट के 10-15 परसेंट वोट तब करके कैंडिडेट नंबर तीन को दे दो इस तरह की धांधली करना पॉसिबल है अब इलेक्शन कमीशन दो तरह से इस बात को नेगेट करता है एक तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारा जो ईवीएम है इसमें किसी तरह का नेटवर्किंग नहीं है उसके कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी � アイランドのバネデリティのビれていないカリフォニアのビスのバネが来イア、ジャパンの e ビアン、プロジェクトョ始キャラスクラップパデプロジェクトョンキャラリーキン、スクラップパディア、トゥ、ハンケイエビアンビーシータラスアレ、ユニアンアクト、エレクトリーポティングシーナイエエエレクトリー、インターナイエレクトリー、インターナイエレクトリー、インターナイクトリー、エレクトリー、トリー、エレクトリー、エレクトリー、エレクトリー、エレクトリ लेकिन इसमें प्रू हुआ कि ये भी हो सकता है प्रू कैसे हुआ कि जर्मनी में अमेरिका में आयरलैंड में सरकारों ने जो प्राइवेट इंजीनियर्स थे उनको इवीएम दिया उन्होंने पैसे दिए एक इवीएम मानलो पारा सरकार कहती है उसकी कीमतें 10 हजार 15 हजार 20 हजार होती है तो इंजीनियर जब कॉस्ट देता है कि 10 तो उनको इंडियन मिला तो इंडियन से उन्होंने डिमोंस्ट्रेट करके दिखाया कि इतनी इतनी तरह से इसमें धांधली हो सकती है और पब्लिक के सामने प्रूफ आ गया कि धांधली हो सकती है और इंडियन स्क्रैक हो गया भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक अलग तरह का जंतु है मैं आपको कहूं कि ये मेरा बट्टवे है なぜなら、このようなものが見つかるのか、これが中国のようなものが見つかるのか、こが中国のようなものが見つかるようなものが見つかるの t u れが中国のようなものが見つかるのか、これが中国のようなが見つかるのか、これが中国のようが見つかるか、こうなものが見つかるのか、これが中国のようなもののか、これが中国のようなものが見つかるのか、これがないのが見つかるののようなものが見つかなものがのか、これが中国のようなものが見つ i るのか、これが中国ものが見つかるのか、これが見つかるのか、これが見のか、これが見つか、これが見つか、こ見つか、 日本に行くと、AVM Polkademia のコーデで行くと、AVM のディズニーのディズニーのディズニーのディズニーのディズニーのディズニーディズニーのディズニーのディズニーのディズニのディズーのディズニーのディズニーのディーのディズニーのディズのディズニーのディズニーのディズニーのディズニのディズニーのディズニーのディのデーのーのディズニーのディズニのディズニのディズニーのーのディズニーのディズニーのディズニーのディズニーのディズニーのディズニーのディズニーのデ आदेश दिया कि सारे ईवीएम स्क्रैप किया जाए, जबकि भारत के अंदर रिलेशन कमिशन अपना रिकॉर्ड कैसे प्लीन करता है कंप्लीट लैक ऑफ कांस्टेबलेंस कि किसी को ईवीएम छूने नहीं देगा और फिर बोलेगा कि देखो हमारा ईवीएम वो कोई रिक करके नहीं दिखा सकता और वो अकबर वालों को पैसे दे, दे देते हैं ये डिजाइन नहीं दिया ईबीएम को खोल कर नहीं देखने दिया तो कोई यार मुझे कैसे मैनुअलीट करके बता सके दूसरा जब एक इंजीनियर है अंध्र प्रदेश के हरि प्रसाद आप गूगल करना यूट्यूब पे जाके गूगल करना हरि प्रसाद ईबीएम उसका वीडियो आएगा तो उन्होंने एक वास्तविक ईबीएम लेके वीडियो बनाके दिख ウクルディカイア、EVM manipulation、ホー manipulation、スクリーン、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トッす。トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、トップ、 उन्होंने इस तरह का हरी प्रसाद और उसके कंपनी के एम्प्लॉयी को हैरेस किया, जी आदमी ने पुरु किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हरी प्रसाद का जो ईवीएम का वीडियो है, यूट्यूब पे है, वो देखिए। 10-12 मिनट का वीडियो, उसमें आप तीन मिनट के अलावा दिखा सकते हैं कि कैसे ईवीएम मैन्य कि EVM को खोलकर उसका जो डिस्प्ले का सर्किट है वो डिस्प्ले का सर्किट बदलकर वापस EVM को बंद करो। अब कोई आदमी मान नहीं सकता कि ये डिस्प्ले का सर्किट बदल गया। उसके बाद वो डिस्प्ले के सर्किट में क़रामत क्या है कि लोगों ने वोट दिए कांग्रेस को वोट दिया कांग्रेस का पटन, का पटन, पटन लगा, बीजेपी को वोट दि� रिमोट कंट्रोल के द्वारा, रिमोट कंट्रोल के द्वारा ईवीएम को बोल सकता है कि कैंडीडेट सारे कैंडीडेट के वोट 20 परसेंट कम कर दो और कैंडीडेट नंबर तीन या दो या जो भी प्रेफर्ड कैंडीडेट है उसके वोट उतने बढ़ाओ। यानी कि मान लो 500 लोगों ने वोट डाला है, तो सबके वोट काउंट से 20-25 परसेंट ये मेलनोम्बुलेशन हरी प्रसाद के वीडियो में करके थे उन्होंने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया है और ये सारे एमएम के साथ हो सकता है तो इलेक्शन कमीशन फिर से ये दलील करता है कि भाई इस तरह से आप पोलिंग बूथ के अंदर जाकर डिस्प्ले कैसे चेंज कर पाओगे ये सारे बकवास बातें डिस्प्ले चेंज करने कोई पोलि� जो EVM मैन्युपलेशन में यानी किसी का हाथ है तो वो सी आई ए का है क्योंकि ये ये संस्था है क्योंकि EVM मैन्युपलेट कर भी सकती है और मीडिया वो दबा भी सकती है कि दिखाना मत क्योंकि वो हरिप्रसाद का वीडियो दो ढाई साल से YouTube पे पड़ा है एक भी टीवी चैनल पेड़ टीवी चैनल जो मैं कहता हूँ कि वो पेड� यदि डिसने चेंज करना है उस वीडियो में जिस तरह से दिखाया है तो बेंगलुरु या हैदराबाद की जो ईसीआईएल या डीएल की जो फैक्ट्री है उसके फैक्ट्री के वैराउस के जो इंचार्ज है सारे इमीम बंद के आगे उसके बाद ये वैराउस में हजार दो हजार जितने इमीम पड़े मेरे आदमी तीन या चार आदमी रा� दो तीन मिनट में एक बीएम का सर्किट बदल सकते हैं मैक्सिमम पांच मिनट में तो एक घंटे में बारह ईवीएम चार घंटे में पचासी ईवीएम आठ घंटे में सौ ईवीएम मतलब मेरे यदि चार पांच हजार में जाते हैं तो तीन चार हजार ईवीएम के सर्किट आराम से बदल सकते हैं इतना ही नहीं बेंगलुरु से ईवीएम पहुँचाए जा� तो ट्रक का कंट्रोल मानलो सीआईए या, या सोनिया गांधी की कोई कंपनी या मनमोहन सिंह की कोई कंपनी ले लेती है, या हैदराबाद तो वो गुंडा कौन था वाईएसआर जिसका एक्सीडेंट करवा दिया सोनिया गांधी ने हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट करवा दिया उसका, वो भी उसके आर्मी जब हैदराबाद से ट्रक निकलता था वो पूर अहमदाबाद चंडीगढ़ अलग-अलग जगह 100 200 500 ईवीएम पहुंचा रहा है। अब वो ट्रक पहुंचेगा पार, पार, तीन दिन बाद चार दिन बाद पांच दिन बाद तो यानी उस हजार ईवीएम के डिस्प्ले का सर्किट बदलने के लिए मेरे आदमियों के पास पूरे तीन चार दिन हैं। और काम दिन घंटे का, काम तीन घंटे का, चार घंटे का उन और नया सर्किट इस तरह के हैं कि डिस्प्ले उन्होंने चेंज कर दिया है, यानी रिमोट कंट्रोल से उस डिस्प्ले के मोटर बदल सकते हैं। ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका मैंने दिया है राहुलमहता.com/slash/evm1.pdf। आप दो यूआरवीडियो देख सकते हैं राहुलमहता.com/slash/evm.html और दूसरा EVM 1.PD है उसमें मैंने एक software का तरीका बताया mathematics का तरीका बताया कि जिससे द्वारा manipulation possible है यहां तक कि candidate बता नहीं है कि Congress का candidate है वो नंबर 2 होगा या नंबर 3 होगा वो पता नहीं है candidate, Congress का candidate है वो एक से 5 के बीच कहीं ही हो सकता है एक से 5 के बी� तो、so、nationally recognised -like、party कितनी है? छह या सात, आठ, अधिक से अधिक आठ होगी। और maximum हम एक constituency में चार या पांच nationalised recognised party होती हैं। बहुत कम केस में पांच होती हैं। अधिकतर केस में दो या तीन होती हैं, कभी-कभी चार या पांच। यानी कांग्रेस का candidate होगा तो उसको एक से पांच के बीच मिलेगा, ये guaranteed है। तो किस तरह से total तो, कैसे Congress तो candidate number मिला मानलो 2 जब EBM manufacturer होगा तब पता नहीं है और अलग-अलग district न अलग-अलग number आएगा किसी में 2 आएगा, किसी में 1 आएगा, किसी में 5 आएगा और EBM तो आ, जा रहे हैं तो, तो कैसे manipulate हो सकता है वो मैंने तरीका explain कि EBM 100 PDF में कि मानलो Congress का candidate number 2 आख होगा � वो total number of candidate इस तरह से manipulate कर सकता है कि EVM को पता कर जाया कि आप मुझे candidate number 2 को एक्स्ट्रावोड देगा यदि Congress का candidate number 3 आया तो total number of candidate इस तरह से adjust करेगा कि वही EVM है वो आप candidate number 3 को extra वोड देगा तो इस तरह से total number of candidate को adjust करके preferred candidate को ज्यादा वोड दिखा दिए जासकते जो मैंने राहुल मेहता.com/sb1bm.vidam ने किया। अभी इतने सारे परीक्षण हैं मैंने प्लेट करने के। अब मई 2009 में जब कांग्रेस को 29% वोट मिले, सीट 200 मिली या 400 मिली या 120 मिली इसका इतना इмпор्टेंस नहीं है, क्योंकि सीट तो क्या है कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, ओपोज़िशन पटा हु 37% のボールで。今日、私たちは 37% のボールで、私たちは 84% のボールで、私たちは 84% のボールで、私たちは 51% のボールで、私たちは 23% のボールで、私たちは 23% のボールで、私たちは 23% のボールで、私たちは 23% オボールで、私たちは 23% のボールで、私たちは 23% のボールで、私たちは 23% のボールで、私たちは 23% のボールで、私たちは 23% のボールで、私たちは 23% のボールで、私た 23% のボールで、私たちールで、私たち 23% のボールで、私たち2 5のボールで、私たちは 23% のボールで、私たちは 23% パーセントとジャガーミンスートカもレーゼンスイートカーゼンスイートカミレーゼンスイートカミレーゼンンレスーントンレス 私たちは 29% の人たちとの関係を持っていで、私たちいエビを持ってので、私たちはで、はエビを持いるので、エビをで、はエビを持っているので、ので、い、e、で、を持っていで、はエビ e 持ってを持っているので、私たちはエビを持っているのいたいで、いいいるていをてい どういうことですか 私は Sonya の CIA で、私は Sonya の CIA で、私は Sonya の CIA で、Sonya の CIA で、Sonya の e i a で、Sonya の CIA で、Sonya の CIA で、Sonya の CIA で、Sonya の CIA で、Sonya の CIA で、Sonya の CIA で、Sonya m CIA で、Sonya の CIA で、Sonya の CIA で、s する y a の CIA で、Sonya の CIA で、Sonya の CIA で、Sonya e s o n m a で、Sonya で、s o u y a で、s o n a で、Sonya で、Sonya で、Sonya で、Sonya で、Sonya で、Sonya で、s o i y a で、Sonya で、s o y a で、s る n y a で、Sonya で、Sonya और कि, कितने ईमानदार आदमी को वो रखेगा अपने ऑफिसर की पोस्ट पे और वो भी इम्पोर्टेंट कैबिनेट या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ के पोस्ट पे वो भी अंदाज़ लगाने में सुवात है। तो यदि ये कहा जाए कि प्राइवेट आदमी को ईवीएम मिलेगा तो वो तुरंत हैक करना सीख जाएगा। ईवीएम खपरे में आ जाएगा। तो इसका मतलब दलाल दलील रखता है। पहली दलील रखता है कि ईबीएम के आने की वजह से खर्चा कम हो गया। ये साठ प्रतिशत झूठी बात है। हुआ क्या कि 1996 में कैंडिडेट की डिपॉजिटी सिर्फ पांच सौ रुपया लोकसभा में कैंडिडेट। तो पांच सौ रुपया डिपॉजिटी 1996 में इसलिए एवरेज सीट पे चौबीस उम्मीदवार खड़े थे। � पर बहुत सारी सीटें थीं जहाँ पे 70 उम्मीदवार, 80 उम्मीदवार इसलिए अफ्रा प्राप्ति मची थी, थी। 1999 में या 1998 में EVM का सबसे पहले यूज हुआ यानी 80-90% सीट पे EVM का यूज हुआ। और इलेक्शन रिलेटिंग ही आसानी से कनेक्ट हुआ क्योंकि डिपॉजिट पड़ा के कर दी थी 10,000 डिपॉजिट 10,000 हो गया यानी � यारी 9 candidate होगे 24 से घटते सीजे 9 आगे और इसले election है वो simplify हो गया तो ये candidate number कम हो गया इसकी वज़े से election simplify हुआ था अब candidate number, मालो candidate जो पहला election हुआ था 1951 में उस पर average number of candidate कितने थे? 3 क्यों 3 थे? योंकि उसमें deposit किती थे थे 500 रुपया, 500 रुपया 1951 का 1951 का 500 रुपया नहीं कितना वो उस समय स्टेट बैंक को इंडिया के मैनेजर की तंका हुआ करती थी साढे 300-400 रुपया आठ स्टेट बैंक को इंडिया के मैनेजर की तंका कितनी है 50,000 से लेकर 60,000 के बीच तो यदि हम 1951 के हिसाब से डिपॉजिट आज रखना चाहें तो डिपॉजिट लोनी चाहिए 50,000 से 1 वो बढ़कर 1996 में 2400 राष्ट्रपति हो गए 1951 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वोटर कार जो था उसकी साइज़ पोस्ट कार से थोड़ी सी ज़्यादा थी बस क्योंकि तीन ही कैंडिडेट हैं एब्रेस्टी पे तीन जादा करोंगे कहीं कहीं पे पांच और वोट काउंटिंग है वो बहुत आसानी से हो गया क्योंकि जो बैलेट पेपर ह� तो ballot paper process एक ही बार fold करना पड़ेगा और fold दरने डाल दिया तो जब counting करना है तो on fold एक ही बार करना पड़ता है और सीधा दिर जाएगा कि इसको vote दिया और उसकी थपी में डाल दिया counting ऐसे होता है paper ballot जब उस होता है कि पहले थपिया मन दिये और फिर थपियों की counting हो और 1996 में accounting का टाइम बढ़के होगया था, 24 गटा, 25 जगवे, 36 गटा, जिसका कारण था, number of candidate बढ़के है. अब number of candidate मानलो, 7, 8 या 9 है, तो ballot paper की size इससे ज़्यादा नहीं होगी. यदि 6 candidate है, तो ballot paper की size इतनी होगी, 9 candidate है, तो ballot paper की size इससे थोड़ी ज़्यादा होगी. तो आपको कागज की कीमत, प्रिंटिंग की कीमत सब मिला के लिख दिए तो एक बैलेट पेपर का 50 करोड़ खर्च आया था तो पूरे देश में 50 करोड़ बैलेट पेपर छपते हैं तो उसका खर्चा आया था 30 साल में 50 बैलेट प्रिंटिंग का खर्चा और EVM में खर्चा कितना आता है EVM में आ, एक EVM 10000 का आता है लेकिन उसमें सरकार सब यानी प्रति वॉटर उसका खर्चा पंद्रह रुपया होगा। एक एक हजार वॉटर के बीच एक ईवीएम चाहिए। और प्रति वॉटर एक ईवीएम का खर्चा नहीं पंद्रह जहां है, तो प्रति वॉटर कॉस्ट भी पंद्रह रुपए, जबकि बैलेंस पेपर में प्रति वॉटर कॉस्ट आती है पचास रुपए। अब दूसरा तरकार ये कि ईवीएम हर साल यूज हो オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーーエビアン、オーバーエビン、オーバーエビアン、オーバーエムアン、オーバーエビアン、オーバービオーバーエビアン、オのバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーバーエビアン、オーバーエビアン、オーバーバーエビン、オーーバーエビ तो 10 साल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्शन आएंगे? पार्लियामेंट के दो आएंगे, एसेंबली के दो आएंगे, चलो गया। तो लो 8 इलेक्शन होगे। तो दो इलेक्शन और बन लो तो 6 इलेक्शन आएंगे। यानी ईवीएम पड़ता है प्रति वोटर, प्रति वोट उसका खर्चा बैलेट पेपर से मिनिमम डबल आता है। यानी बैलेट पेपर किसी � दालनी की जो मैंने बताया थी अगर ये इमियम और उसके डिस्प्ले मैंने चेंज कर दिया फैक्ट्री के अंदर तो मैन्युअल करना कितना आसान हो गया कि ऐसे 1500 इमियम पड़े हैं इलेक्ट्रिक कचरे में और मेरा एक ट्रक वाला आता है वो रिमोट कंट्रोल से सिग्नल देता है कि कैंडिडेट नंबर तीन के 20 परसेंट � प्रति बूथ मुझे दो या तीन बूंदे चाहिए, यानी पूरे भारत में सात लाख बूथ हैं, सात लाख बूथ की मैन्युपलेशन करना हो या एक लाख बूथ की भी मैन्युपलेशन करनी हो तो मुझे दो लाख बूंदे चाहिए, दो लाख बूंदे किसी के पास नहीं, यानी बूथ लेवल पे मैन्युपलेशन कहते हैं कि इसमें आहान है, もしなくてもいいます。 कि एक ballet paper की size इतनी बान लू उसे double मान तो एक ballet paper की size इसे double मान लू तो нос में एक ballets paper की size सबने हो तो कि इतने बनने होएं इस स Sayar double यानि एक eवalide paper की आप एक ballets paper को इतना लंभा मानते हो तो अख़बार कितने tabat 1,2,3,4 चार G एक एक ballets paper की sheet में से 4 ballets paper बने हैं एक ए 64人のバレットペーパーの1つのバ1ットペーパーの1つのバレットペーパーの1つのバレットペーパーの1つのバレットペーパーの1つのバレットペーパーの1つのバレットペーパーの2ペーパーの2つのトペーパーの2つのバレットペーパーの2つのバレットペーパーの2つのバペーパーの2つのバレットペーパーの2つ1バレ0トペー0ーの2 0のバレ0トペー0 1の2 0のバレ0トペー0ーの2 0のバレ0 1ペー0ーの2 0のバレ0トペー0ーの2 0 1バレ0トペー0ーの2 0のバレ0トペー0 1の2 0のバレ0トペー0ーの2つのバ0ットペ0パー पर एक करोड़ न्यूज़पेपर भी छप रहे हैं, तो पूरे जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री जितना कागज़ एक दिन में कन्ज़यूम करती है, उससे काम कागज़ पूरे देश के इलेक्शन में पैलेट पेपर में इस्तेमाल होगा, और इलेक्शन आता है पांच साल में एक बार, या पांच साल में दो बार, या पांच साल में तीन बार कि इसमें घंटी में काम समय जाता ऐसा नहीं है ईवीएम में ट्रेनिंग में ज्यादा टाइम जाता यहाँ पे घंटी में ज्यादा टाइम लाता लेकिन ट्रेनिंग में टाइम नहीं ज्यादा क्योंकि बहुत सिंपल है पेलेट पेपर आठ बार आदमी है वो भी पेलेट पेपर की काउंटिंग करना पेलेट पेपर खोलो देखो कांट ठप्पा मारा है ग तो टाइम ईडीएम में ज़्यादा जाता है और टाइम कि आप पहले ही निकालो कि एक एम्पलॉय का दिन का खर्चा आता है हजार बारह सौ पचास तो जो भी आता है तो इस हिसाब से ईडीएम में ज़्यादा खर्चा आता है दूसरा कि जो बैलेट पेपर है उसकी साइज़ बड़ी क्यों होती है क्योंकि डिपॉजिट को मैं जो पढ� तो 1996 में कहाँ पासव हुआ और 1996 और 1951 कहाँ पासव हुआ और 1996 में पासव हुआ चाहिए कोई वैल्यू नहीं रही इसी तरह से डिपॉजिट 1998 में जीता सजा तो 2009 में जारा साल के बाद हर एक इसके दाम तीन बुने हो गए लेकिन डिपॉजिट जीता सजा तो एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट नौ से बढ़के हो गए 11 त कि कैंडी डे के पिछले तीन साल की इनकम का एवरेज मांगा जाए और उस दिन पास डॉलर जितनी है वो मांगा जाए उसका एक परसेंट मैक्सिमम वन लेंगे और मिनिमम टेन थाउसेंड यानी कोई गरीब आदमी आ रहा है तो आज डिपॉजिट दस हजार है आज उसको दस हजार डिलीवरी करती है गरीब वो एसटीएसी के लिए पांच हजा� पर गरीब आदमी हो कितना भी गरीब हो उसके लिए कितना सजा रहे तो गरीब आदमी के लिए मैरेज और न्यायकानुसार प्रपोज कराऊंगा उससे कितना सजा रहेगा लेकिन किसी के आर्मी के पास मान लो दो पांच करोड़ की दालात है लीगल है उसमें तो कोई पैसा होना भी बुरी बात नहीं है तो उसपे लगेगा 1 और वन परसेंट मैक्स 1%, 1 o f h wealth maximum ceiling は 1%、so,。だから、2% オフィスマスの間に 1% オフィスマスの間に 1% オフィスマスの a n d i d a t e スの間に 1% オフィスマスの間に 1% i フィスマスの間に 1% オフィスマスの間に 1% オフィスマスの間に 1% オフィスマスの間に 1% オフィスマスの間に 1% オ n t スマスの間に 1% オフィスマスの間に 1% オフィスマスの間に 1% オフィスマスの間に 1% オフィスマスの間に 1% オフィスマスマスの間に 1% オフィスマスの間に 1% オフィスマスマスマスの間に 1% オフィスマスマスの間に 1% r オフィスマスマスマスマスマスの間に1 और इस तरह से ballot reports की size कम हो जाएगी, number of candidates कम हो जाएगी और counting में कम time लगी सा, उपरे election की cost वो कम हो जाएगी तो इस तरह से भी manage करने का तरीका है अब election, electronic voting machine का दूसरे देशों में क्या हुआ जर्मनी में इस्तमाल हुआ, लोकों नोसको read करके दिखाया Supreme Court में case चल जापान में एबीएम का प्रोजेक्ट स्क्रैक्ट कर दिया। आयरलैंड एबीएम हम गूगल करना आयरलैंड एबीएम। एबीएम बंद चुके थे। कहिए आप हैं। पूरे देश में एबीएम कहाँ चुके थे? बुध सात बुध की ऑफिस था। एक हफ्ते पहले पूरा एबीएम का प्रोजेक्ट स्क्रैक्ट किया और पूरा इलेक्शन वो पेपर फैलर्स से कर करके どうだチェーパー EVM にすると、プロを開発すると、その後、INSPRESS のアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバのアドバイザーのイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーす。アドバーのアイーのアドバイザーのアドバのアーのアーのアドバイザーのアドバイザーのア マサバさんと は, は, は、マサラさんとは、ウォトロマシール、ミリアマリバスのタネ、ミリアマリバスのタネ。アラシスティボサラカリバスのタネ、BHPK、バジャンベル K、バチェキタロボテ、ミリアマリバスのタネ、ミリア、はい、イリンボ n コニアンタタタ、ミリアシューバス、ね、のタネ、ミリアマリバスのタネ、ミリアインボーコニアンタタタタ、ミリアシューバのタネ、ミリアマサロンジャボーンタンタネ、マバシューン 私のお客さんは8月6日、2月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月6日、3月 アパートのサイトレーションです。マキラのサイトレーションです。アパートのサイトレーションです。 東京都の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の a l の大阪の大阪 i 大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大 e の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪 ईवीएम एलुमिनियम पर उसने मैंने तरीका बताया कि दो तरीके हैं ईवीएम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के एक तो लाइट टू रिकॉल एक्शन कमिश्नर वो थोड़ी दूर की बात है तो प्रधानमंत्री को एक्टिविस्ट हैं वो बोल सकते हैं कि वेबसाइट आप पे क्वेश्चन रखो कि ईवीएम होना चाहिए या नहीं और एक मोबाइल � यस के लिए और दूसरा रिपोर्ट नो के लिए और जो आदमी मोबाइल जो जाता है ईडीएम होना चाहिए वो यस पे मिसकॉल करे और जो नो चाहता है वो नो पे मिसकॉल करे या तो जिसके पास मोबाइल नहीं है तो वो पटवारी की खचाड़ी में जाके एक रुपया दो रुपया तीन रुपया देके अपना ओडर कार्ड दिखा के आना दर パスモバイル e パスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパ e モバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモバイルのパスモ कि यदि कार्यकर्ता ईबीएम को हराना चाहते हैं, तो उस कस्टडियोंसी में पैसा ढूंढ़ी द्वार खड़े करो, खर्चा आएगा, सारे जिले का खर्चा आएगा एक उम्मीदवार की डिपॉजिट करता सजा, सारे जिले का खर्चा आएगा, लेकिन पैसा ढूंढ़ी द्वार रखोगे, तो ईबीएम के बजाय पेपर पायलट यूज़ करना पड़े उसकी यह लिमिट है कि चॉंसर से ज्याला candidate को हैंडल नहीं करते हैं और यह collector की manual में लिखा है, returning officer की manual में कि चॉंसर से ज्याला उम्मीदवाब हो, तो paper valid भूज करना होएगा तो इस तरह से EVM को हरा सकते हैं अब बड़े संगड़ाओं के पास साड़े साल अब कोई 私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考ているときに、私たちはそれを考たはそれを考えとたはそれるときに、それを考えてるときに、それいるときに、それを考えてに、てときに、それを考えていを考えてときそてきそれそれてに、それを考えているときに、そるに、それを考えてのるに、そいているときに、それを考えて カリファリンスアビー・ポリトル・パ ر, ण, ण, ーティーを accept TRS。テレンナー・ラシュティー・サミットネバーマシン・チェージャー・ロペー。パシャル・サッカー・キャンディー・フォレー・ペーパーレットをーズ・カネムレ、マ・コングラス・アティアー。ユンラス・ジュプリー party, s,。ドアザ・コングラス・ジュプリー。オ0ザ・ダスメ・ジュプリスメ・ジュプ2010年ザ・ダスメ・エレクー・ペーパーレット・をンジュプリー、コングラス・サムネハビー。 तो इस तरह से पैसा कैंडिडेट रख सकते हैं और ये लोक आंदोलन की लो बात है इस बात को पढ़ावा देने से मन तो दूर रहा मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जो जिसको अक्षर श्रेड किया जाता है जो उन्होंने इबीएम में ये रिसिप्ट का नाटक लगवाया मैं बताऊंगा तो ये क्या नाटक है कि मैंने सारे नेताओं से रिक्व पहले ही पैसेंट हो गए तो इलेक्शन कमिशन को पेपर वैलिड यूज़ करना वाला पड़ेगा तो उन्होंने मना कर दिया कि ये बात हम कार्यकर्ताओं को नहीं बताएंगे। उनके एक भी कार्यकर्ताओं को ये इनफॉरमेशन नहीं पहुंचा है कि भाई आप किसी गुट में जाके पैसेंट कैंडिडेट खड़ा कर लो इलेक्शन में तो वह जो रिसीट है वो पाइनिंग नहीं है। पहले तो प्रिंटेड रिसीट है, उसका कोई डिटेल नहीं किया जा सकता है। कि प्रिंटेड रिसीट है, वो क्या वोटर के हाथ में आएगी? हाथ में आएगी तो, तो वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होगा। वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। वोटिंग वो तो गैर कानूनी हो जाएगा। यदि रिसीट वोट कॉन्फीडेंशियली सब तब की चीज़ आपने ने बोल दिया उसके पास पे कोई सबूत नहीं रहना चाहिए कि उसने किसको बोल दिया अब रिसीट आती है मैं लेगूँगा कि मैं उसमें मैंने कांग्रेस को बोल दिया उसपे क्या कांग्रेस छक्का आएगा उसपे कैंडिडेट का उसमें उसमें नाम छक्का आएगा या सिर्फ कैंडिडेट का नंबर छक्क そリンターの問題は、k リンターの問題は、プリンターの問題のプリンターの問題は、プリンターののプリンターの問題のは、プリンターの問題は、プリンターは、ーンンのーープリン 2025どういう こ, こ, ののいこと もしこれを持っていないと、このようにプレートすることができます。このよう p プレートすることができます。このよにプレートするこができます。このようにプレートすることができます。このようプレートすることができます。このようにプレートすることができます。このようにプレートすことができます。このようにプトすることができます。このようにプレートすることができます。 マネパティパイ、s TTPP、TC のーツ、v o o d i n g a c h i n e m e m o r y d a l i a コンプレックリカー、ティンディカ、ディジのミカカカテメル、ディスプレミカタメル、ディスプレミカタメル、ディスプレにカタカックスカテメル、コンプレックスカテメル、ディスプレミル、ディスプレミカタメル、ディスプレミカタメル、ディスプ ये रिचीट से अपने आप में कोई फायदा नहीं है अब बाद आएगी कि रिचीट की गिनती करो तो फिर सेवेंस कहाँ हुई बैलेट पेपर में ढोल नगाड़ा ये वजह जाता है कि बैलेट पेपर की गिनती में टाइम लगता है अब यहाँ रिचीट छपी तो पहले इंडिया का वोड देखा और फिर रिचीट की नहीं तो ये तो ये बात उनकी सौ ज अब और प्रेशन आता है कि यदि दोनों में mismatch हुआ, तो किसका account valid माना जायागा? एक constituency में data जार EDM होते हैं तो कुछेट में तो mismatch निकले गई निकलेगा तो किसमें आप valid मानोगे? receipt को valid मानोगे? उसका कोई detailed specification अभी तख election commission में जान भूज के नहीं दिया और どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞど2ぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ अरे तीन साल तक तो मेन्युपलेशन चाबू रहा, डेढ़ ऑक्टोबर और अभी भी चाबू रहेगा जब तक रिसीट नहीं आई, और इलेक्शन कमिशन ने कोई ऐसा वाइट इन पे कमिटमेंट नहीं दिया कि यदि रिसीट नहीं आएगी तो एमईबीएम यूज़ नहीं करेंगे। अभी इलेक्शन कमिशन का स्टैंड साफ़ है कि एमईबीएम यूज़ क या मेन्युमेलेशन सकता है या ना तुम्हें रिसीट मिले या ना मिले और रिसीट मिले तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको ट्रू तो है नहीं कि मेमोरी में काम ठीक हुआ है दूसरा कि एक वोटर ने डीजीपी को वोट किया कांग्रेस ने प्रिंट किया और टीवीएम ने प्रिंट किया कांग्रेस तो वोटर क्या चिल्लाया चिल 私たちはこのように、私たちはこのように、私たうに、私たちはこのこのように、私たはこのように、私たちはこのように、私たちはこのように、私たのように、私たちたちはこのように、私たちはこのようたちはこのように、うに、私たちはこのように、私たちたちはこのよたこのはこのように、私のように、私たちはに、私たたちはこのようは私たちはこのように、私た私たちはこのようのように、私たこのように、私たちはこのように、私たちはこのようのように、私たちたこのように、私たちは、私たちは、私は、私たち、私た 私たちは1つのボールを持っールを持って、2つのボールを持って、2つのボールを持って、2つのボールを持って、2つのボールを持って、2つのボールを持って、2つのボー2つのボールのボールを持って、のボールを持って、2つのボールを持って、2つのボールを持って、2つのボールをって、2つのボールを持って、2つのボールを持って、2つのボールを持って、2つのボールを持って、2って、2つのボーって、2つのボールを持って、2つて、2つのボール そういうことを言うと、私たちは IVM を持つことです。IVM を持つことです。そういうことです。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 パレドのパレードのパレードのパレードのパレードのパレードのパレードのパレーのパのパレードのパのパレのレドのパレードのパレードのパレードのパレードのドのーのーののレーののの देना चाहिए वो सुप्रीमोंने सामी ने आज तक अपने वेबसाइट पे या किसी और डॉक्यूमेंट पे दिया ही नहीं कि भाई रिसीट से उनको क्या चाहिए तो EVM को मौका मिला कि हम रिसीट चार्ज देंगे और उन्होंने भी कोई डिटेलिंग नहीं दी कि रिसीट के अकाउंट में और EVM के अकाउंट में मिसमैच आया तो क्या होगा और � कि बैलेंट पेपर चाहिए या तो ये डिमांड होती है कि भाई पब्लिक है वो प्रधानमंत्री के वेबसाइट के ऊपर मिसकॉल करें दो नंबर लगते हैं प्रधानमंत्री कि ईवीएम चाहिए तो इसपे मिसकॉल करो ईवीएम नहीं चाहिए तो इसपे मिसकॉल करो तो ये वांग सुप्रभात स्वामी ने प्रधानमंत्री के सामने रखने से साफ़ साफ़ कि 2009 में करीब करीब कुछ कम लोगों के पास मोबाइल थे अब इसलिए मैंने मिस कॉल मैंने ये रखा कि आप भी पटवारी की कच्चे नहीं आ जाते एक रुपया दो रुपया तीन रुपया रख सकता और मैंने जो मैगज़ीन प्रिंट की थी मतलब जो डॉक्यूमेंट यादा एमएम मॉन्ट्री के लिए कुछ में मैंने मिस कॉल की बात कही थी � ईवीएम को हराना चाहते हैं। उन्हें जितने भी नेता हैं अन्ना, दाना, दसोते अन्य, सुब्रमण्यम स्वामी, एमपी एमएलए जितने भी आपको मिलते हैं सब पे आप दबाव डालो कि आप प्रधानमंत्री को समझाओ, दारा दमकाओ, लचाओ, सामन्दाम नंबर भेजो जो भी करना है करो। प्रधानमंत्री को आप राइटिंग में दो कि वो दो फोन रखें कि ए ई बी एम यस के लिए जहाँ पर मिसफॉल हो सकता है और ए ई बी एम नो के लिए मिसफॉल हो सकता है और जो नंबर से फोन होता है उसका लिस्टिंग प्रदान करती के वेबसाइट पर तो इससे पता चलेगा कि देश के कितने लोग ई बी एम चाहते हैं और देश के मेजॉरिटी लोग ई बी एम को नहीं चाहते अब समर アドバイインエビンコ、ウォーパーが、ンユロキア、アドバイスサマーサンキア。キザ・サマーサンキア、キザ・プチェ・タリアバター、アドバイインユーコ・ボーラキバ、エレシアン・アライアン・サンリケイ、アン・パサトミシュラー・カラー・カレー、フォーアンイン・アンパラキア、エビン・アステにエンス・イメイス・パサトミシュラー・カレーディング。キャリン、アンダー・セブ・オレクトリング・ポリング・マシュンセブリー。アンディエンカ・マリプレシャンカ、ド・ビディオ・バカーディウスティ、ウォー、バー、 मैं सोच रहा हूँ कि किसी ने उन्हें पैसा दिया कि ये वीडियो मत बनाओ। भाई जो मीडिया टीआरपी के लिए इतना पागल मारा जाता है, तो एमीएम मेनुप्लेशन का वीडियो आपको वीडियो देखिए, यदि वो वीडियो टीवी पे आता है, तो वो तहलका से दर्द ना पड़े। तहलका है। तहलका में जो एक पिक्चर डाल कंगा� और दूसरा एक वीडियो था कि जिसमें दिल्ली से जुड़े हो नौ लाख रुपया लेते हैं और ऐसे रुपया दिखाके कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं और रिश्वत ले रहे हैं नौ लाख की और नौ लाख कैसे रख के बोल रहे हैं कि खुदा की पैसा खुदा नहीं लेकिन खुदा की कसम प लोगों ने देखा था पसंद के अलावा उसे T R P rating बढ़ी थी तो E M manipulation का video तो उसे 10 बोली ज़्यादा T R P दिया देखा लेकिन उसके बावजूद भी एक B T V channel है Paid T V channel है इस video को नहीं बता इसका मतलब कि किसी ने उनको ये video ना दिखाने का पैसा दिया और दबाव डाला अब कौन सी ऐसी हस्ती है जो कि सारे T V channelों को पैसा दे स ऐसे ही काम करता है। तो ये संस्था ना कांग्रेस हो सकती है, ना बीजेपी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास इतनी पावर नहीं है कि सारी चैनलों को दबा सके, बीजेपी के पास इतनी पावर नहीं कि है।, है कि सारी चैनलों को दबा सके। ये काम सिर्फ CIA या अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियां कर सकती हैं, वो सारे चैनलों को दब CIO वो openly manipulate करता है, वो manipulate करता है through shareholding company. Shareholding company कैसे, कि अधिकतर news channel है, वो lost कर रहा है, अधिकतर TV channel lost कर रहा है, सारे news channel lost कर रहा है, अधिकतर news channel, सारे के सारे lost कर रहा है, हमेशा उन्हें share market से या bond market से पैसा लेना होता है, तो multination company और CIO पैसा invest करती है, マリシャンスメイヤー、アンディー、オースケトンパサミリューメイヤー、オフパサイメスカテン、ミリアコンニケー、チャンネルとゴジロザポニポレンテキエディカウエポディカウ。パッ、マイネメントメメティアマネキインンアジアイディ。ティカナイディカナイディカナイディカナイディカナイディカナイエディカナイエディカナイエディカナイエディカナイエディィィカナイエディィィストラクションサーメイクトバーディ3メイクションティー、1イメイカー、 もしあなたはそこであなたはそこであなたはそこであなたはそこであなたはそこであなたはそこであなたはそこであなたはそこであなたはそこであなたはそこでンなルはそこであなたはそこあなたはそこであなたはであなたはであなたはそこはそこであなたはそこであなたはそこであなたははそこであなたはそこであなたこであなたはそこでではそこであなたはそこであなたは मीडिया को मल्टीनेशनल कंपनियों सीआईए दबा दिया है तो सीआईए तो जो भी ईवीएम मैन्युअलेट करने वाली एजेंसी है वो इतनी ताकतवारी है कि एक भी टीवी चैनल की हिम्मत नहीं है कि हरिप्रसाद का जो ईवीएम मैन्युअलेशन का वीडियो है वो निकाले तो अब मैं समराइज करूंगा ईवीएम मैन्युअलेट हो सकता ह カセンキアフィビアンフォールケースがディスプレイのサフィチェンスカセントキストーブメン、ザザリビアンパレスキー、ジャパン、ジャンディア、ヤゴ、ジャミビアンパクセ、バンドローセ、モンバー、バンローセ、イリア、バンローセ、ディルドビチャー、とメリカムリーズ、タカフォンタクレー。カセンタカフォンタクレーションティー、マローセ、モンベ、ポンジャネカ、ジャニアンコスト、アラビセダー、タカ。 तो बेल है वो टेंडर मंगाएगी मैं टेंडर बनूंगा 200000 अब जो जेनुइन ट्रकिंग कंपनी है यदि खर्चा 20000 का है तो उसका टेंडर देने को होगा 22000 का 23000 का 24000 का कोई 25000 का तो टेंडर भरेगा नहीं मुझे तो EVM मैन्युफैक्चर करना है मैं टेंडर बनूंगा 20000 का क्या 25000 का भी बढ もしもしもに、もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもは、もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし マカニパリー、カセパタニパリー、ジョブ、イミ n ム、ハフネアギア、ロゴネ、ポリエレカー、オミクロミ、セレシン、コミシン、キャパス、ウォーナ、ムリナイザー、オモネ、エクセル、ヤムリカ、カミシカパス、ヤイクセル、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤムリカ、ヤム यानी जाहिर किया था कि सीआईए जैसे संस्था कहती है कह रही है कि चिप में हमको थोड़ा सा चेंज करना है तो माइक्रोचिप इंक्लूड करके कर देगी हमको क्या जाता है ऊपर से सीआईए उसको जो चिप का पैसा है उसे 10 गुना पैसा दे देगी तो अमेरिका से चिप मंगाई और अमेरिका की कंपनी ने उसमें यदि माइनर मै जो माइक्रो सर्किट है उसकी माइक्रोपोर बोलते हैं उसको या गेट लेवल सर्किट। यदि गेट लेवल पे कोई सर्किट चेंज करते हो उसपे ट्रोजन रखता है या मैनुअलिशन करता है तो उसको प्लू या डिस्प्लू करना इम्पोसिबल है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जिसे बोलते हैं है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रोजन रखना वो फ लेकिन इज़राइल के जब प्लेन आए बम फेंकने के लिए तो रडार ने आधे घंटे तक काम नहीं किया और बाद में उसमें प्रूफ हुआ कि उस रडार पे अंदर ट्रोजन का यानी कि ट्रोजन एक्टिवेट कर दिया इज़राइलवालों ने पता लगा दे और उसके बाद रडार ने आधे घंटे तक काम नहीं किया दूसरा एक केस है कि वो वायर パワーセーションのチャラリア、オースネイ、イランケ、ジョー、マイクロコントロールステップ、ウス o ー、カラフトです。と、やはと、エパイラス、イラン、ウスティ、イラン、マシン、イコカラフトです。やはと、イラシン、マシン、イコー、マイクロコントロール、チップ、アメリカ、セマンダー、ユシュンド m a CIA、セマンダー、ト、マイクロチップ、インコーポータル、コー、CIA、キー、コンビー、サマンド、フォー、プ、フォー、ファイナー、フォー、フ p イナー、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 ボロというパーティーにパスにのメンバのメンバーカレーのメンバーカかーのメンバーカーのメンバーカレーのメンバーカのメンバーカレーのーカレーメンのーのーンカカーカーレーレーー 東京の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国彼国の国の国の国のにの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の तो भाई कैसे क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए तो कि अदालत में जाके टाइम पास कर देते अदालत में जाओ हाई कोर्ट में जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ वहाँ से एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट से तीसरी हाई कोर्ट वहाँ जाके टाइम पास करो दिल्ली हाई कोर्ट में एंड में जजमेंट क्या दिया कि इले� नहीं इलेक्शन कमिशन ने दिया ना सपोर्ट उन्हें साफ़ी मांग रहे हैं तो मैं आप एक्टिविस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एडीएम के यदि सब कुछ हाराना चाहते हैं तो मास्क में शुरू कीजिए पार्टियों से कहिए कि हरे सीट पे पैसेंट उम्मीदवार खड़े रखें ताकि वो एडीएम यूज़ ना कर सकें पैसेंट में और आप सारे नेताओं से रिक्वेस्ट करो कि वो प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करें, सामना नर्मदे किसी भी तरह से मजबूर करें कि प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट में दो फोन नंबर रखें मिस पॉलिटिक्स के लिए एक ईवीएम यस के लिए और एक ईवीएम नो धन्यवाद